है ना अब देखिए इसके पहले क्या कहती थी परम विशेषज्ञ विशेष कौन कौन एकादश विशेष कितने हैं तो अब विशेष कौन है अविशेष ठीक है तो ठी ठी ता। यम अविशेषित ये था ना नम अविशेष अविशेष पर वह जो लिंगमात्र महत है अविशेष छे है ना उससे परम परम का करते सूक्ष्म अविशेष से सूक्ष्म कौन है लिंग मात्रे महा तत्व को यहाँ लिंग मात्र कहा गया है लीनमर्थम गमयती इसी तो यहाँ पर प्रसंगानुसार कार्य करेंगे क्या लीन गम्य गम्यती करते हैं वो बोधयती विशेषता निश्त्मक ज्ञान कराता है क्योंकि महत्व जो है अध्यवसाय का हेतु है निश्चयात्मक ज्ञान का हेतु है तो यहाँ पर और ध्यान देंगे कि ज्ञान होने के पहले विषय कैसा होता है तिरोहित रहता है या तो लीन रहता है ज्ञान होने के पहले विषय द्रोहित रहता है अथवा लीन रहता है तो उसका बोध मतलब उसके उस तो ज्ञान होने के पहले जो विषय तिरोहित रहता है या लीन रहता है ऐसे लीन विषय के निश्चयात्मक ज्ञान का जनक कौन है इसलिए उसको लीन कहा गया है ऐसा यहाँ समझ गया तो लिंग मात्र महात है तस्मीन तस्वीन तस्मीन सत्ता मात्र आत्मनि महती उस अव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले सत्ता मात्र मात्र स्वरूप वाले उस अव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले प्रथम अव्यक्ति होती है ना महात्व इसलिए उसको अव्यक्ति मात्र कहा है क्योंकि कहा जाएगी सत्ता मात्र आत्मनि प्लस अव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले महात्मिक सत्ता मात्री अभिव्यक्ति मात्र रूप वाले महात्मे स्थित होकर शास्त्र में माना जाता है कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में सूक्ष्म रूप से कार्य उत्पत्ति के पहले किसम सूक्ष्म रूप से रहता है ना, ना, ना, ना, जैसे तेल उत्पत्ति के पहले तेल में सूक्ष्म रूप से रहता है तो वही है की महात्म स्थित होकर महात्मे कौन स्थित रहता है अहंकार और क्या पाँच मात्रा है न हाँ और तो पंचतन मात्रा जो महत्व का परिणाम है तो साक्षात है जिस द्वारा है अहंकार के बताया था और वो अहंकार साक्षात है था था था। तो महत्व में स्थित होकर के परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं या करिए विकास को प्राप्त होते हैं कौन विकास को प्राप्त होते हैं परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं या विकास को प्राप्त होते हैं कौन छः हाँ छह विकास क्लब पर से सीधे है कारण में और फिर परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं मतलब स्थूल परिणाम को प्राप्त होते हैं मतलब वो विकास को प्राप्त होते हैं ठीक है जो कार्य कारण में सूक्ष्म रूप से रहता है वह कार्य फिर विकास को प्राप्त हो जाता है लग गया जाएगी हमकी ऐसा विषय यहाँ पर आगे लगाएंगे आगे लेकिन तो ये क्या बताया उत्पत्ति के लिए बताया है ना अब देखो लय लिए बता रहे हैं प्रति संसमान क्या तस्वीर मात्रे महाति आत्म अवस्था प्रधानम इति पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर प्रति संसमान क्या प्रति संसमान लय को प्राप्त होती होगी लय को वो जो बताए गए हैं न और करना है है है कि माना प्राप्त प्राप्त होती, हुई। होती हुई। तो ध्यान देंगे कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में सूक्ष्म रूप से रहता है ऐसा सांख्य योग मानता है इसका मतलब लीन होने का मतलब क्या है कि उसको कारण में स्थित हो जाना लीन होने का मतलब क्या है कारण, कारण है। में, कारण में स्थित हो जाना घट का लय होने का मतलब क्या है मिट्टी भी हो जाना है तो ये जो अब अहंकार है और लय होने का मतलब क्या है ये कारण में में जाती हो जाती है है महत महात्मे बताना चाहते हैं प्रतिशंसित माना क्या क्या प्रशंसित माना और लय को प्राप्त होते हुए या लीन होते हुए तस्वीन सत्ता मात्र आत्मनि महाती तो सत्ता मात्र वाले महात्मे सत्ता मास रूप वाले महात्मे अव्यक्ति मास रूप वाला महात्म बताया गया था ना पहले उस अव्यक्ति मास वाले में अवस्थाएं स्थित होकर के महात्मे सत्ता मात्र आत्मी सत्ता मास वाले महात्मे स्थित होकर कौन स्थित होते है छह और कैसा होते हुए ले प्राप्त होते हुए है ना और ले प्राप्त होते हुए अव्यक्ति रूप वाले तस्मिन महात्व ये उस महात्मे ही स्थित होकर उस महात्मे ही स्थित होकर यद तद नि सत्ता सत्तम तो ध्यान देंगे नि सत्ता सत्यम का अस स्वयं भाष्यकार करते हैं नी सदसत सत्ता सत्यम है ना तो वहाँ पर सत्य और असत्य नि सत्ता सत्यम का से तो करते हैं भाष्यकार सरसद तो नि सरसद करते हैं यहाँ पर कार्यकारण भाव रहित कार्य कारण भाव ये जो प्रधानम आगे आ रहा है ना तो प्रधानम का विशेषण है ध्यान देंगे तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है प्रधान तीनों गुणों की साम्यावस्था का क्या नाम है प्रधान और तो जब गुणों की साम्यावस्था रहती है उस समय सृष्टि कार्य नहीं होता है सृष्टि के पूर्व सृष्टि काल के पूर्व प्रलय काल में क्या होता है तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है तो तीनों गुणों की सामयावस्था का नाम है प्रधान तो सामयावस्था में क्या होता है सृष्टि नहीं होती है और फिर जो क्या है कि जो प्राणी मुक्त नहीं होते हैं वो तो संसार क्षेत्र में पड़े रहते हैं ना जय इंद्री से रही होकर तो के संसार क्षेत्र में पड़े रहते हैं भगवान के संकल्प से क्या होता है प्रकृति के गुणों में छूट होता है छूट का छूट का मतलब वैषम्य छूट का क्या मतलब है न्यूनाधिक्त होता है तो जहाँ प्रकृति के गुणों में वैषम्य हुआ वहाँ पर क्या होता है सृष्टि प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तो बताइए साम्यावस्था को प्राप्त प्रधान में सृष्टि का कारण है या बैषमया को प्राप्त है बैसम्यावस्था को प्राप्त तो साम्यावस्था में प्रधान कारण है नहीं। और कार्य तो है ही नहीं कि क्योंकि प्रधान तो सबका कारण है तो यहाँ पर नि सत्ता सत्तम का तो क्या हुआ नि सदसद और नि सदसद का क्या हुआ कार्य कारण भाव से रही मतलब साम्यावस्था में प्रधान कारण नहीं होता है कारण कब होता है वैषम्यावस्था में यही बता रहे हैं तो कि वह जो कौन कार्य कारण भाव से रहित है नी सत्ता नी कार्य कारण भाव से रहित रही और आगे क्या है निरसद ना नी निश इसका अर्थ है कि अभाव रूपता से भिन्न मतलब भाव रूप क्या हो जाएगा भाव रूप है। ये सब विशेषण किसके हैं प्रधान के निसर असद कार्य कारण भाव से रही थी प्रधान का विशेषण है और है कि वो असत पे भिन्न अभाव से भिन्न अर्थात भाव रूप ये भी किसका विशेषण है प्रधान का देखान। और उसको ही क्या कहते हैं अव्यक्तम उसको ही क्या कहते हैं अव्यक्त उसको क्या कहते हैं व्यक्त होता है कौन कार्य और अव्यक्त होता है कारण क्योंकि महादारी रूप में व्यक्ति नहीं है ना साम्य अवस्था वाली वाला प्रधान इसलिए उसे क्या कहा अव्यक्त और वो अलिंग है वो कैसा है अलिंग का प्रासंगिक कर समझेंगे कि देखो जो महत से लेकर भूत पर्यंत जो कार्य हैं ये सब प्रधान में लीन हो जाते हैं और प्रधान कारण है प्रधान का प्रधान का विलय होता है क्या तो प्रकृति में सोच समझे हाँ तो ये प्रकृति कर रहे प्रधान प्रधान अनादी है पहले से विद्यमान रहता है तो जो पहले से विद्यमान रहता है प्रधान तो उस प्रधान को क्या कहा गया है यहाँ पर अलिंग में अलिंग है लीनम लयम लयम का अर्थ है प्राप्त नहीं होता है इसलिए उसे क्या कहते हैं अलिंग लय को प्राप्त नहीं होता है मल्लव विनाश को प्राप्त नहीं होता है इसलिए उसे क्या कहते हैं अलिंग मतलब अलिंग का ये अर्थ है लयम न गच्छती गच्छी करते प्राप्त होती अब देखेंगे कि अलिंग प्रधान है तत्प्रतियंती का अर्थ है उसमें लीन हो जाते हैं तत्प्रतियंती का क्या अर्थ है उसमें लीन हो जाते हैं अच्छा तो अब ध्यान देंगे लीन कौन हो जाते हैं वो छह बताया था ना हैं पहले तो महात्मे स्थित होंगे और फिर किसमें लीन हो जाएंगे तो जब प्रधान में लीन होंगे तो महात् के साथ लीन होंगे महात्मे स्थित होकर के महत्व के साथ लीन हो जाएंगे कौन वो छे पंक्ति लगाएंगे वापस माना है शा, माना क्या? और ले को प्राप्त होते हुए जिनका पूर्व में वर्णन आया ना नाष्ठा मन थी परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं है है। अब लय की स्थिति को बताते हैं और लय को प्राप्त होते हुए कौन छे ना और लय को प्राप्त हुए लय को प्राप्त होते हुए सत्तामात्र आत्मनी अभिव्यक्ति माप रूप वाले तस्वीर महात उस महात्मे ही स्थित हो करके महात्मे ही स्थित होकर के जो जो लय को प्राप्त होते हुए जब लय होना है तो कारण महात्मे किस रूप से स्थित हो जाएंगे सूक्ष्म रूप से उसमें स्थित होते हुए महात्म स्थित हो गए ना अब कहते हैं सद यद वह जो नि सत्ता सर्त नि कार्य कारण भाव से रहित कौन प्रधान और यहाँ पर निश्चित यहाँ पर अभाव से भिन्न अर्थात भाव कार्य कारण भाव से कार्यकार प्रधान और भाव रूप कौन है प्रधान, और प्रधान को क्या कहते हैं अव्यक्तो अलिंग अव्यक्त अलिंग प्रधान जो प्रधान है यहाँ में कर लेना यत प्रधानम देखो तत्व वह ठीक है जहाँ लिखा है वहीं कर लेना हुआ जो कार्य कारण भाव से रहित रूप अव्यक्त अलिंग प्रधान है तत् प्रति अर्थ है उसमें लयको प्राप्त होते हैं या उसमें लीन हो जाते हैं कौन ठीक महात्म स्थित होकर के जब प्रधान में लीन हो जाते हैं तो माथ के सहित की मात को छोड़कर ध्यान तो देना हुए छ जो प्रधान है उसमें महात् के सहित हुए लय को प्राप्त हो जाते हैं माथ के सहित हुए छो प्राप्त होते हैं या लीन हो जाते हैं लिंग मात्र किसको कहा गया था बोलो मात को ठीक है ऐसा ऐसा से लिंग मात्रा परिणाम जो ऐसा है ऐसा करते है गुणा नाम महत्व गुणों का लिंग मात्र परिणाम है ऐसा अच्छा लगाना गुणों गुणों का परिणाम महत्व लिंग मात्र कहा जाता है क्या कहेंगे गुणों का परिणाम ऐसा लेना है महत्व ऐसा से क्या लेना है की गुणों का परिणाम महत लिंग मात्र कहा जाता है नि सत्ता सत्तम नि सत्ता सत्तम का तो भाई नि सद है ना मतलब कार्य कारण भाव से रहित और कार्य कारण भाव से रहित प्रधान अलिंग परिणाम कहा जाता है वो सामयावस्थापन प्रधान को कहा गया है कार्य कारण भाव से रहित साम्यावस्थापन प्रधान को क्या कहा गया है कार्य कारण भाव से रहित तो नि सत्ता सत्तम करते हैं कार्य कारण भाव से रहित कौन प्रधान क्या और कार्य कारण भाव से रहित प्रधान अलिंग परिणाम कहा जाता है क्या कहा जाता है अलिंग परिणाम करते है अलिंग रूप परिणाम अलिंग भी है परिणाम भी है लग गया और कार्य कारण भाव से रहित कौन प्रधान प्रधान तो प्रधान अलिंग परिणाम है अलिंग भी है और कार्य कारण भाव सहित प्रधान अलिंग परिणाम कहा जाता है प्रधान को क्या कहा जाता है अलिंगा क्या परिणाम अब ध्यान देंगे की प्रकृति महादादी कार्य रूप में परिणत होती है प्रकृति महादादी की कार्य रूप में परिणाम को प्राप्त होती है क्यों पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ के लिए मतलब भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए महादा रूप में परिणत होती है और जो अलिंग अवस्था है मतलब गुणों की सामयावस्था वाली प्रकृति है ना तो जो जो प्रधान है साम्यावस्था वाली प्रकृति साम्यावस्था वाले प्रधान की अवस्था को क्या कहेंगे साम्यावस्था कहिए या अलिंगावस्था कही अवस्थापन में प्रधान की अवस्था को क्या कहेंगे अलिंगावस्था या अवस्था? तो अलिंगावस्था में कोई पुरुषार्थ हो सकता है भोग या मोक्ष तो वही बताते हैं अलिंगावस्थायाम प्रधान की अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं है प्रधान की अलिंगावस्था में प्रधान की अलिंगावस्था में प्रधान कारण नहीं है मतलब अलिंगावस्था होने में पुरुषार्थ कारण नहीं पुरसार के लिए अलिंगावस्था हुई है क्या लेकिन उसमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता है पुरुषार्थ क्या और प्रधान की अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं है इसको स्पष्ट करते हैं जो पंक्ति आई ना अलिंगावस्थाया न पुरुषार्थ ना प्रधान की अलिंगावस्था होने में पुरुषार्थ हेतु नहीं है इसी का स्पष्टीकरण अगली पंक्तियों से किया गया है कोई विषय नहीं है न अलिंगावस्थायाम आदो पुरुषार्थता कारण पुरुषार्थता कारणी पंक्ति का और ये व्याख्यान रूप ये पंक्ति है न आदौ अलिंगावस्थायाम पुरुषार्थता कारण न बहती आदि में होने वाली अलिंगावस्था में पुरुषार्थ रूप कारण नहीं होता है नहीं एक मिनट दोबारा लगाएंगे ये अलिंगावस्था है ना अलिंगावस्था या ना पुरुषार्थो हेतु इसी को पुनः लगाइए प्रधान की अलिंगावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है या प्रधान की अलिंगावस्था होने में पुरुषार्थ हेतु नहीं क्योंकि क्योंकि करके अगली पंक्ति लगेगी क्योंकि का अध्ययन कर लेंगे यशमाज का वो जो मैं कहा ना विवरण रूप है तो वो क्योंकि करके लगाएंगे कभी विवरण बनेगा ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि आदो कर प्रथम क्योंकि प्रथम अलिंगावस्था में प्रथम तो अलिंगावस्था होती ना साम्य अवस्था क्योंकि प्रथम अलिंगा अलिंगावस्था में पुरुषार्थ रूप कारण नहीं होता है क्योंकि प्रथम अलिंगा अलिंगावस्था में पुरुषार्थ रूप कारण नहीं।, नहीं होता है इसी करता इसलिए सत्या करते अलिंगावस्था का इसलिए प्रधान की अलिंगा अलिंगावस्था इसलिए अलिंगा अलिंगावस्था का पुरुषार्थ कारण क्या हो गया इसलिए इसलिए प्रधान की साम्य सामयावस्था का पुरुषार्थ रूप कारण नहीं होता है प्रथम पंक्ति का विवरण ही व्याख्यान नहीं दूसरी पंक्ति है पर ये करके लगाएंगे दोबारा एक बार और देखेंगे अलिंगावस्था होने में पुरुषार्थ हेतु नहीं है लग गया क्योंकि क्योंकि आदो में पहले करेंगे कि प्रथम होने वाली अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं होता है क्योंकि प्रथम होने वाली अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं होता है इसलिए अलिंगा अलिंगावस्था का इसलिए अलिंगा अलिंगावस्था का पुरुषार्थ कारण नहीं होता है उसका ही स्पष्टीकरण हो गया इस तरह ध्यान इसे न असौ पुरुष असौ से ले लेना आप ये ये अलिंगावस्था वाला प्रधान अलिंगा अलिंगावस्था वाला प्रधान अच्छा अन्न पुरुष में आदर्श के रूप क्या चलते हैं? अदा? अदा चलता है ना अच्छा चलो तो यदि फिर प्रधान के लिए असु शब्द नहीं आएगा ना तो ऐसा कर लो अच्छा स्त्रीलिंग में क्या बनेगा असु तो भी लग जाएगा ऐसा लगाना कि अलिंगा अलिंगावस्था पुरुषार्थ जन्य नहीं है या अलिंगावस्था पुरुषार्थ का कार्य नहीं है इसी कर से इसलिए नित्य आख्या की अलिंगावस्था नित्य कही जाती है अलिंगावस्था हम बताए समझाएंगे आपको शब्दार्थ लगा लीजिए जिसे हम बाद में समझा देंगे असोकर से अलिंगावस्था अलिंगा अलिंगावस्था पुरुषार्थ से जन्मे नहीं है पुरुषार्थ कटा ना ना लगा है ना अलिंगा अलिंगावस्था पुरुषार्थ से जन्मे क्या तो पुरुषार्थ से जन्मे क्या भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन के लिए जन्मे क्या भोग और भो अपवर्ग रूप प्रयोजन से के लिए नहीं है वही कहते हैं अलिंगा अलिंगावस्था पुरुषार्थ से जन्मे नहीं है इसलिए अलिंगावस्था नित्य कही जाती है अलिंगावस्था क्या कही है आप सोचना चाहे अलिंगावस्था नित्य कहती है अलिंगावस्था तो सृष्टि के पूर्व में जो प्रधान है उसकी अलिंगावस्था है जब उसका महादादी रूप में परिणाम हो गया तो अलिंगावस्था कैसे रहेगी नित्य कैसे कही जाएगी तो ऐसा समझेंगे मिट्टी से जब घट बनता है मिट्टी से घटादी बनते हैं तो क्या दुनिया भर की सभी मिट्टी से घटादी बन जाते हैं तो वही जब प्रधान का महादादी रूप में परिणाम होता है तो क्या उसकी पूर्णता का पूर्णता महादादी रूप में परिणाम होता है जैसे प्रधान का महादादी रूपों में परिणाम होता है तो क्या प्रधान का पूर्णता परिणाम हो जाता है प्रधान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या हाँ तो ऐसा जो है ना कि जब सृष्टि होती है ना तो क्या है कि प्रधान का महादादी रूपों में परिणाम होता है और जो इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण प्रधान महादादी रूपों में ही परिणत हो गया अपने रूप में नहीं रहा ये बात नहीं होगा तो जो महत्व बना रहता है तो उसकी अलिंगावस्था भी बन गई उसकी अलिंगावस्था भी बनी रहती है अब जो महादादी रूपों में परिणत होते हैं गुण इनका क्या है विषम परिणाम चलता रहता है महादादी रूपों में परिणत जो गुण हैं उनका क्या परिणाम चलता है विषम परिणाम और जो है ना सम परिणाम तो गुणों का वहाँ भी होता रहता है योग शास्त्र में आगे आएगा इसमें गुणों जो है ना परिणाम ही है ना प्रतिक्षण परिणाम को तो प्राप्त होते रहते हैं तो वहाँ सम परिणाम तो गुणों का वहाँ भी चलता रहता है इस प्रकार अलिंगावस्था को नित्य समझेंगे कुछ व्याख्या यहाँ पर यह प्रकृति लिया है ना। तो क्या लिया है प्रकृति कि प्रकृति पुरुषार्थ पुरुष नहीं है इसलिए नित्य कही जाती है तो ऐसा भी लगा सकते हैं कि प्रकृति नित्य है जिस तरीके से हमने समझाया उस तरीके से अलिंगावस्था नित्य है और लिंगावस्था वाली प्रकृति नित्य है।, है और समझना चाहे की जब वो महादारी रूपों को प्राप्त हो गयी उस समय क्या तो है परिणामी नित्यता रूप है तो न होने पर भी है परिणामी त्रयाम टू अवस्था विशेषाणाम किन्तु तीन अवस्था विशेष के आरंभ में आदो है न तीन अवस्था विशेष के आरंभ में पुरुषार्थ कारण होता है चार अवस्थाएं कही गयी गुण परवाणी पर्व से पहले क्या आया था परिणाम क्या आया था परिणाम और अवस्था विशेष भी अर्थ होता है इसका अब आगे ध्यान देंगे त्रया नाम तू अवस्था विशेष त्रयाणाम तू अवस्था विशेषाणाम है ना तो यहाँ अवस्था विशेष कौन हुए विशेष अविशेष और लिंग मात्र अलिंग को छोड़कर तीन बचे ना तो पहले इसके लिए परिणाम शब्द आया और बाद में क्या शब्द आया अवस्था विशेष तो अवस्था विशेष का हाँ दोनों वर्ष इन्होंने कर दिए एक वर्ष को मुख्य कहना पड़ेगा एक को औपचारिक कहना पड़ेगा क्यों परिणाम होता है अवस्था विशेष वाला परिणाम क्या होता है आगे ध्यान देंगे त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम किन्तु -तो तीन अवस्था विशेष के में, से होने में आदो कर आरंभ होने में किन्तु तीन अवस्था विशेष के आरम्भ होने में पुरुषार्थ कारण होता है कौन कौन अवस्था विशेष विशेष विशेष और कितने हैं कौन कौन एक और ठीक है और अविशेष कौन है और लिंग मात्र क्या है ठीक है किन्तु तीन, तो तीन अवस्था विशेष के होने में तीन अवस्था विशेष के होने में पुरुषार्थ कारण होता है क्या कारण होता है हाँ पुरुषार्थता कारण होती है मतलब पुरुषार्थ कारण होता है ऐसा समझ लेना अब देखो यहाँ पर स अर्थ हेतु निमित्तम कारण हेतु निमित्त कारण तीनों पर शब्द है भवत्या इति भवत अन्य आक्षाते अर्थ और वह पुरुषार्थ और वह पुरुषार्थ अब अध्ययन कर लेंगे त्रियाणाम अवस्था विशेषाणाम तीन अवस्था तीन अवस्था विशेष के होने में या तीन अवस्था विशेष के होने में या कारण होता है अर्थ से लेना है पुरुषार्थ होता है, होता है किसके होने में कितनी अवस्था विशेष ना किन्तु तीन अवस्था विशेष के होने में पुरुषार्थ हेतु निमित्त यह कारण होता है इसी कर इसलिए इसलिए वो तीन वो वो तीन अवस्था इसलिए इटी है ना इसलिए तीन अवस्था विशेष अनित्य कही जाती हैं इटी अनिति आख्याय से इसलिए वे अवस्था विशेष अनित्य कही जाती हैं कैसी कही जाती हैं अनित्य कौन कही जाती है वे अवस्था विशेष कौन कौन सी अवस्था विशेष अनित कही जाती है हों? अवस्था विशेष अनित्य कही जाती है अथवा तीनों परिणाम विशेष अविशेष मात्र रूप है यदि अवस्था आव, कहेंगे तो फिर उसमें एक अवस्था एक उसका धर्म होता है चाहे तो अवस्था को भी अनित्य कह सकते हैं अवस्था वाला जो वो गुण पर्व है एक परिणाम है उसको भी अनित्य कह सकते हैं विचार करके दे देखिएगा असुविधा हो तो बचा पूछ लेंगे अनित्य कौन कही जाती है अवस्था विशेष तो यहाँ अवस्था विशेष को गणित कहा गया है तो असो से भी अवस्था विशेष लिया जा सकता है वहाँ पर है अच्छा के हो के हो मतलब आए, ये इस दृष्टि से देखो पुरुष के भूगौर वर्ग के लिए मतलब पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ के लिए प्रकृति महद आदि रूपों में परिणाम को प्राप्त होती है प्रकृति महादादी रूपों में परिणाम को क्यों प्राप्त होती है पुरुष के भोग और अकबर के लिए तो महादादी रूपों में परिणाम का हेतु क्या हो गया उसका इस दृष्टि से कहा गया है, है ना? इस दृष्टि से कहा गया है अब यदि कहे कि बुद्धि होने पर ही भोग और अकबर की साधना होती है इसलिए भोग और अकबर की साधना का हेतु कौन हो गया बुद्धि आदि हो गया भाई महादेव इंद्री होने पर ही देव इंद्री आदि होने पर ही क्या है कि भोग होता है और की साधना होती है इसलिए भोग अलग अलग दृष्टि से अलग अलग बात हो गई बात ही समझ गई दृष्टिवेद से दोनों कथन युक्ति युक्त है दोनों युक्ति युक्त है दृष्टिवेद से आगे देखेंगे गुणाश तू सर धर्मानुपातना हा न प्रत्यमयते न धर्मानुपातिना सभी कार्यों में अनुगत रहने वाले गुण धर्म कार्यों में अनुगत रहने वाले गुण धर्म कर तो सभी परिणाम कौन महादादी रूप से लेकर के भूत पर्यंत किन्तु सभी कार्यों में अनुगत रहने वाले कौन गुण सतुरस्तम सभी में अनुगत है अनुगत कर से विद्यमान सभी परामो में अनुगत रहने वाले या सभी परिणामों में विद्यमान रहने वाले गुण ये गुण ना होते हैं न उपजायंते ना ही उत्पन्न होते हैं कौन तो लय प्राप्त नहीं होते हैं और हाँ और उत्पत्ति इनकी होती गुणों की तो उत्पत्ति और ले किसका होता है अवस्थाओं का किसका होता है अवस्थाओं का जैसे कि देखना मिठ वो पहले प्रकृति प्रकृति का पहले महत्व होगी तो वो महत्व हो जाएगी तो अवस्था है अवस्थाएं महत्वावस्था अहंकार अवस्था ऐसी अवस्थाएं ले लेंगे किन्तु सभी परिणामों में अनुगत रहने वाले परिणाम से वही ले लेना कार्य है मादादि कार्य कार्य ले, ले लेना सद धर्म पद से अच्छा है किन्तु सभी कार्यो में अनुगत रहने वाले गुण ना लय प्राप्त होते हैं और न उत्पन्न होते हैं अभी देखेंगे पे जब घट घट उत्पन्न हुआ घट त्रिगुणात्मक है कि नहीं है तो कहा जा सकता है कि घट भी तो त्रिगुणात्मक है त्रिगुण से अलग है क्या तो घट उत्पन्न होने का मतलब हुआ क्या है कि त्रिगुण उत्पन्न हुआ घट रूप त्रिगुण उत्पन्न हुआ पट उत्पन्न हुआ कट रूप त्रिगुण उत्पन्न हुआ तो इसको बताते हैं की वे उत्पन्न हुए जैसे कथित होते हैं कार्य की अभिव्यक्ति होने से कार्य की कार्य घट की हुई ना घटका तो कार्य की अभिव्यक्ति होने से कार्य में अभिव्यक्ति कार्य की अभिव्यक्ति होने पर कार्य में अनुगत रहने वाले गुण उत्पन्न प्रतीक होते हैं कार्य में अनुगत रहने वाले जो गुण है या कार्य में विद्यमान रहने वाले जो गुण है तो कार्य की अभिव्यक्ति कार्य की अभिव्यक्ति होने पर या कार्य की उत्पत्ति होने पर वे गुण उत्पन्न जैसे प्रतीक होते हैं वास्तव में गुणों की उत्पत्ति तो उन कार्यों की हुई है परिणाम की हुई है तो गुण उत्पन्न हुए गुणों की उत्पत्ति नहीं गुण तो नहीं हमेशा रहते हैं वही बताते हैं कम की लगाएंगे व्यक्ति भी व्यक्ति भी एवं अतीत अनाग हुए आगमवती भी गुणान्वनी गुणान्विनी भी गुणान उपजन न पाये धर्म का प्रत्यो भाषण होते हैं या भाषित होते हैं कौन प्रतीत होते हैं वही गुण आया था ना पूर्व वाक्य में तो गुना ही प्रत्यो क्रिया का करता है गुणा व्यक्ति भी एवं यहाँ ध्यान देंगे व्यक्ति है ना व्यक्ति करते यहाँ पर कार महीना अच्छा तो व्यक्ति का अर्थ बताता हूँ व्यक्ति ना ना। तो सकता है भी किया जा सकता है अभी हम लगाते देखते हैं समझी तो व्यक्ति का ही विशेषण है ये सब अतीत अनागत वे आगम गतिथी अतीत मतलब भूत और अनागत क्या हुआ भविष्य और आगम व्यय आगम आगम इसका मतलब हो गया आगमापाई व्यय का मतलब हुआ क्या अपाई व्यय वती है ना मतलब व्यवती वती तो वेवती गर्भ हो गया क्या अपाय आगमापाई समझते हैं आने जाने वाला। आने जाने वाला, वाला आने जाने वाला सार उत्पत्ति विनाश वाला आने जाने वाला था उत्पत्ति विनाश वाला तो ध्यान देंगे उत्पत्ति विनाश वाला कौन हुआ व्यक्ति उत्पत्ति विनाश वाला कौन हुआ? व्यक्ति व्यक्ति है ना? और अतीत अनागत कौन होता है व्यक्ति जैसे ध्यान देना कि घट जो नष्ट हो गया वो अतीत घट होगा और जो घट उत्पन्न होगा वो कैसा होगा अनागत घट होगा जो घट नष्ट हो गया हुआ अतीत हो गया और जो घट उत्पन्न होगा हुआ, अनागत होगा और ये घट कैसा है उत्पत्ति विनाश वाला है अच्छा तो ये ऐसा लगाना आगमाफाई अति तनागर तथा आगमा कौन व्यक्ति व्यक्ति से जो या परिणाम लिया गया है वही लीजिए और गुणान्विनी भी गुणान्वनी भी, भी ये व्यक्तियों का विशेषण है कि गुणों से संबंध रखने वाला कौन व्यक्ति गुणों से संबंध रखने वाला कौन व्यक्ति अब भी इसको ऐसे लगाएंगे नागत तथा अति आगम, तनागत आगमापाई और गुणों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही गुणों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही हमने व्यक्ति को भी धर्म या परिणाम को वाचिक मानकर में चलना हूँ है ना कि उस व्यक्तियों व्यक्ति दित्ति के द्वारा ही उपजन अपाय धर्म का यु उपजनन है न उपजनन उत्पत्ति और अपनाश इन व्यक्तियों के द्वारा ही वे उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते हैं उत्पत्ति तथा विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते हैं हमने जो पंक्ति का अर्थ जो है धर्म में करके लगाया ना परिणाम तो यदि धर्म या परिणाम करेंगे तो अर्थ करना पड़ेगा धर्म या परिणाम की उत्पत्ति और विनाश के द्वारा ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना इसलिए व्यक्ति कर अभिव्यक्ति कर लो व्यक्ति क्या करेंगे और किसकी वो धर्मों की दोबारा लगाइए पंक्ति अनागत आगमा पाई तथा गुणों से संबंध रखने वाली गुणों से संबंध रखने वाली गुणों से संबंध रखने वाली कार्य की अभिव्यक्ति के द्वारा गुणों से संबंध रखने वाली कौन अभिव्यक्ति किसकी अभिव्यक्ति कार्य की गुणों से संबंध रखने वाली कार्य की अभिव्यक्ति के द्वारा कार्य की अभिव्यक्ति के द्वारा कार्य की अभिव्यक्ति के द्वारा गुण उत्पत्ति तथा बिना स्वरूप धर्म उत्पत्ति तथा बिना स्वरूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते हैं उत्पत्ति तथा बिना स्वरूप धर्म वाले जैसे कौन प्रतीत होते हैं गुण प्रतीत होते हैं इतना पढ़िए गर्म बताते हैं इतना बचिए यत, यत तद परम विशेषे लिंगमात्र वह आत्मनिय अवस्थाय आत्मी अवस्था विवृद्धि कामतीसृज्यम चे महति आत्मी अवस्था यदत्ता इति अव्यक्त अलिंग प्रधानमंत्री इति पिणा निचिंगेतु न न अलिंगवस्था आदौ पुरुषार्थता भवति इति न असो पुरुषाथ्यायते त्रया तो अवस्था विशेषाण् आदौ पुरुषाण अर्थ हेतु निम्पत कारण अनित्य अनी आख्याये से गुण तो सर्वधर्मा न प्रत्यम न उपजाते व्यक्ति भी एव अतीत अनागतयागमती गुणावीनीपजना पय धर्म का लगाइए अब ये देखो यहाँ पर दोबारा लगाइए पंक्ति को जो भी लगाई है ना मैंने पुनः दूसरे ये व्यक्ति यदि कैसे लगा रहा हूँ ध्यान देना अतीत अनागत अतीत अनागत से आगमापाई तथा गुणों से संबंध रखने वाली गुणों से संबंध रखने वाले को व्यक्ति व्यक्ति का अर्थ हम अभी ऐसा करते हैं धर्म या परिणाम करके ही लगाते हैं देखो ध्यान देना शब्दों पर अति तनागत आत्मापाई तथा गुणों से संबंध रखने वाले व्यक्ति कर धर्म या परिणाम है ना कि महादादी व्यक्ति ले लेना महादादी घटादी या महादादी कार्यों की उत्पत्ति और विनाश के द्वारा ये लक्षणाधर्थ हमने किया है महादादी व्यक्तियों के उत्पत्ति और विनाश के द्वारा गुण उत्पत्ति तथा विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते हैं व्यक्ति विकत लक्षण से मैंने कर दिया है दोबारा देखेंगे अति अनागत आगमा तथा गुणों से संबंध रखने वाले महादादी व्यक्तियों की उत्पत्ति और विनाश के होने से महादादी व्यक्तियों की उत्पत्ति और विनाश के होने से गुण उत्पत्ति तथा विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते हैं ऐसा कर सकते हैं अच्छा हमने व्यक्ति कर से क्या किया महादादी व्यक्तियों के उत्पत्ति और विनाश के द्वारा अभी यहाँ पर देखो और व्यक्ति कर करें थोड़ा विचार करके देखो कि महादे की महद से किसकी अभिव्यक्ति हुई ठीक है देखो सो, सोचिए थोड़ा मिट्टी मिट्टी से व्यक्ति हुई से तो कहते हैं कि घट रूप तो घट भी तो गुण है ना तो कह सकते हैं गुण उत्पन्न हुए अच्छा और जब घट नष्ट हुआ तो क्या कहा जा सकता है कि गुण अच्छा। तो अब ध्यान देना यहाँ पर घट की उत्पत्ति का मतलब है घट की अभिव्यक्ति आया और घट के विनाश करते हैं कि की वहाँ पर ए, कफाल की अभिव्यक्ति घट के विनाश का क्या है क्योंकि किसी के मत में अभाव भी भगवानता रूप हो जाता है तो उसी प्रकार ज्ञान देना महत्व से अहंकार की अभिव्यक्ति महत्व से अभिव्यक्ति और अहंकार के विनाश का अर्थ है कि अहंकार का विनाश हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि उसी सुख रूप से किसमी स्थिति महात्मी स्थिति किसमी स्थिति तो वो फिर क्या है की वो महात्म स्थिति होती है तो अभिव्यक्ति तो महत्व की रहती है ना इस दृष्टि से हम व्यक्ति यदि ऐसा ही करें कि अव्यक्ति के द्वारा किसके द्वारा जैसे महात्त की महा की, से किसकी अभिव्यक्ति होती है और अहंकार से किसकी अभिव्यक्ति होती है और मिट्टी से अभिव्यक्ति होती है खटकी तो यदि हम अव्यक्ति करके ही लगाते हैं अभिव्यक्ति करते है धर्म या परिणाम नहीं लेते देखो ध्यान दो दोबारा यदि अभ्यक्ति से निकल जाएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी बड़ा लाभ है दोबारा देखेंगे अतीत अनागत आगमा पाई तथा गुणों से संबंध रखने वाली अभिव्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्तियों के द्वारा गुण उत्पत्ति तथा विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रतीत होते है ये ज्यादा अच्छा लगता है ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि महादादी भी से अतिरिक्त नहीं होते हैं अभिव्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्तियों के द्वारा गुण उत्पत्ति तथा विनाश रूप धर्म वाले जैसे प्रचित लग गया और व्यक्ति भी लेंगे अब ध्यान देना इसको दृष्टांत से बताते हैं यथा देव दत्तो दरिद्रा जैसे देव दत्त दरिद्रता को प्राप्त हो रहा है या देव दुर्गति को प्राप्त हो रहा है देव दत्त दरिद्रता को प्राप्त हो रहा है दरिद्र दुर्गत हुआ ना या दुर्गति को प्राप्त हो रहा है अकस्मात करते कारण ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है तो दरिद्रता को प्राप्त होने का मतलब है की देवदत्त के पास जो धन है वह नष्ट हो रहा है देवदत्त के स्वरूप की हानि हो रही है मतलब है क्या ये मतलब तो नहीं है ना अच्छा। तो अब ध्यान देना देवदत्त दरिद्रता को प्राप्त हो रहा है दुर्गति को प्राप्त हो रहा है अकस्मात किस कारण से यथा कथमात करना क्यूँकी अस्थ ग्रिय अंतर क्यूँकी इसकी गाय मर रही है क्योंकि इसकी गाय मर रही है गवाम एवं मरणार्थ गायों के ही मरण से तस्त दरिद्रता देव की दरिद्रता है गायों की ही मृत्यु होने से देवदत्त की दरिद्रता है ना स्वरूप कि देवदत्त की स्वरूप क्या दिखे कोई स्वरूप क्या हो रहा है क्या तो देवदत्त के स्वरूप क्या दिखे उसकी दरिद्रता नहीं है इसी समा समाधि इस प्रकार गुरुओं के विषय में भी समाधान समान है समाधि का समाधान इस प्रकार गुरो के विषय में भी समाधान समान है समाधि का समाधान समा कर गुणों के विषय में भी समाधान तुल्य है समान है अब भी ये ध्यान देंगे इसका मतलब है कि जो देवदत्त दुर्गति को प्राप्त हो रहा है मतलब उसकी उसका धन नष्ट हो रहा है स्वरूप नाश उसका नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जब जो गुणों का गुणों का नाश समझ में आये ना तो उससे गुणों के स्वरूप का नाश नहीं लेना गुणों का नाश होता नहीं है लेकिन फिर भी कहे की गुण क्षीण हो रहे हैं सत्य गुण इसका विनष्ट हो गया कोई कहेंगे, है ना तो यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि सत्य गुण का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ सत्व गुण का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ तो स्वरूप नष्ट नहीं हुआ तो क्या है उसकी अवस्थाएं उसकी अवस्था नष्ट तो उसकी क्या नष्ट हुई तो गुणों की अवस्थाएं बदलती रहती है गुण गुणों की अवस्थाएं बदलती रहती ऐसा समझेंगे कोई समस्या और फिर पूछ लेंगे हमसे आगे देखेंगे लिंग मातरम अलिंग प्रत्यासन्नम लिंगमात्र है एक एक एक इसे कहा जाता है मात को और अलिंग से प्रत्यासनम प्रत्या करते अर्थ है अव्यवहितम कार्य और अलिंग कार्य है प्रधान महात प्रधान का अव्यवहित कार्य कर रहे हैं प्रधान से सर्वप्रथम उत्पत्ति किसकी हुई तो अर्थ क्या हो जाएगा लिंग मात्र महात् प्रधान का अव्यवाहित कार्य है लग गया तर्थ है प्रधान में और संश्रिष्टम ध्यान देंगे ये जो कार्य है ना कार्य जगत यह प्रलयावस्था में क्या होता है कारण के साथ अभिभाग को प्राप्त हो जाता है कारण के साथ इसे घट लय होता है मतलब मिट्टी के साथ उसका अभिभाग हो जाता है गीता में है ना क्या है कृष्णम भूत क्या भूत ग्रामीण हाँ इसको और इसके पुना इसके पहले पहले वाला सर भूत क्या है कि मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं प्रदया अवस्था में जो है ये प्रधान प्रधानमंत्री हो जाते हैं सभी भूत है ना तो चेतना चेतन अचेतन सब लेना है जो चेतन मुक्त नहीं होते हैं वो भी रहते हैं और जो दृश्य ये भूत यथो तो वायुमानी भूतानी जायते भूत शब्द महाजीव का वाचक है ना तो अब ध्यान देंगे और जो अचेतन है ना वो भी किस में होता है उसका कारण प्रधान है परापरा -परा दो प्रकृतियाँ है ना परापरा दो प्रकृतियां हैं तो स्वर भूतानी कौन से है प्रकृति मामिका के सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं तो परापरा रूप परा से बने रहते हैं मतलब वो कार्य रूप से नहीं रहते हैं कार्य रूप से नहीं रहते हैं किस रूप से रहते हैं तो यहाँ अपने को अचेतन महदादी का विचार करना है तो अचेतन महद भी किस रूप से रहते हैं कारण रूप से रहते हैं प्रकृति रूप से रहते हैं प्रधान रूप से रहते हैं क्या है की स्वर्ग उठाने का उनके प्रकृति माँ विकास आगे तो कल्प के छह में वो प्रकृति को प्राप्त होते और कल्प के आदि में मैं उनकी पुनः रचना कर देता हूँ तो सृष्टि के पहले जो रहता है ना संसार वो कैसा है नाम रूप की बात से नहीं नाम रूप विभाग से हर सब कुछ पर नाम रूप का विभाग घट उत्पन्न होने से पहले मिट्टी में है तो घट है जरूर पहले लेकिन उसमें ये घट ऐसा नाम होता है और जो, जो रूप का मतलब आकृति आकृति होती है क्या रूप नवाकृति आकृति नहीं है नाम नहीं है पहले तो नाम रूप विभाग से रहती है सब पहले रहता है तो वही बताते हैं की तत्ष्टम तथ से क्या लेना है यहाँ पर अलिंग, अलिंगे अलिंगे मतलब प्रधान और संश्रिष्टम करते अविभाग को प्राप्त हुआ की प्रधान में अविभाग को प्राप्त हुआ कौन तत् तत्ना है लिंगमात्र महत्व तत्व से लेना है अलिंगे प्रधान प्रधान में संश्रेष्टम का अर्थ संबद्ध हुआ या अभिभाग को प्राप्त हुआ प्रधान में अभिभाग को प्राप्त हुआ तद कर प्रधान में अभिभाग को प्राप्त हुआ महत्व विविचे का अर्थ अभिव्यक्त होता है ऐसा लगाएंगे कि प्रलय काल में महा काल में प्रधान में अभिभाग को प्राप्त हुआ महात्व ाल में अभिव्यक्त होता है करते होता है। लग जाएगा प्रलय काल में महात में अभिभावक को प्राप्त हुआ कौन महा में अभिव्यक्त होता है क्रमान बचते है क्यूँकी क्रम का अतिक्रमण नहीं होता है मतलब ये इस, इस करेंगे यथा कार्योग्य क्रम से यथा यथायोग्य क्रम से ये क्या होगा महात् प्रधान का अव्यवहित कार्य है प्रत्यासन का तव्यवहितम कार्य महत्व प्रधान का अव्यवहित कार्य है और प्रधान में तत्व प्रधान में अभिभावक को प्राप्त हुआ या प्रलय अवस्था में प्रधान में अभिभावक को प्राप्त हुआ कौन तथ्य महत्व ये सृष्टि अवस्था में अभिव्यक्त हो जाता है लग गया अभिव्यक्त हो जाता है तो होती है अभिव्यक्ति होती क्या है अभिव्यक्ति पहले नहीं रहती है जैसे की महा प्रलयावस्था में गुण त्र तो है महात्व रूप से है अभिव्यक्ति क्या तो अभिव्यक्ति होती है अभिव्यक्ति के होने से गुणों की उत्पत्ति विनाश जैसा समझ में आ जाता है ओम पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णात्नम सक्य दे